डोन को वापिस कराए ओम ओम ओम ओम au mau mau ओह mm -hmm. चंदर में विवेक वैराग्य है और शांति और आनंद रूपी चंद्रमा प्रकाशता है वही जीवन धन्य है शांति ये मिले ये मिले कब तक ये भोगें ये भोगें ये, भोगे, ये शांत आदमी के लक्षण प्रशांत आत्मा संतुष्ट सततम योगी जिसने भगवान के साथ अंतरात्मा के साथ विश्रांति पाई योग किया वो सतत संतुष्ट होता है भोगी संतुष्ट नहीं होता सतत नहीं संतुष्ट सततम योगी यत्मा दृढ़ निश्चया यत्नशील ऐसे नहीं कि आलसी होकर संतुष्ट होगा यत्नशील यह इतना क्या करता है कि विकारों से बच के निर्विकार सुख में स्थिति करता है संतुष्टा सततम् योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पिता मनोबुद्धि मनबुद्धि हम जहां हम होते वहां मनबुद्धि होता है तो जहां हम ईश्वर में आ गए तो मनबुद्धि भी ईश्वर में आ जाए मई अर्पिता मनोबुद्धि यो मद भक्तसम समय प्रिय ऐसा जो भक्त है मुझे प्रिय है एक बाई राम राम राम राम राम लड़ती थी बड़ी अच्छी सात्विक आई थी लेकिन रोती हुई और शरणानंद बाबा को बोलती के बाबा मुझे राम जी के दर्शन करा दो बाबा ने कहा अब राम रस जग रहा है राम में ही विश्रांति पाओ दर्शन के पचड़े में मत पड़ो बोले नहीं बाबा आप जो बोलोगे वो करूंगी लेकिन राम जी का दर्शन करा जो बोलूंगा वो करोगी हाँ बोले राम राम राम राम रटना छोड़ दे बोल चुकी वर् वचन दिया राम नाम रटना छोड़ दिया दो दिन के बाद आई बोले बाबा ये आपने क्या कर दिया मेरा सर्वस्व छीन लिया राम राम करने से जो अच्छा लगता था वो भी अब नहीं करती मेरा क्या होगा बोले कुछ नहीं जब तुम मेरे को मानती तो मेरी बात मानती ना बस मौज में रहो बोले लेकिन राम जी का दर्शन कराओ तो परसों तो होली आती राम जी के साथ होली खेलेगी बोले हाँ राम जी आ जाए तो दर्शन करके क्या लेगी बोले कुछ नहीं बस होली खेलेंगे राम जी आ जाए बोले ठीक बात है चलो परसों में आता हूँ भाई ने क्या बोले अब बोले राम जी के दर्शन कराना देखो राम जी के साथ होली खेलने का सामान भी तो लाओ कुछ ले आई सिंदूर कंकु आदि ठाकुर जी को छिटकूंगा बाढ़ देखते देखते सीता राम जी प्रकट हुए लखन भैया साथ में देख के दंग रह गई बावरी होगी बेहोश थी होगी राम जी ने कहा होली नहीं खेलोगी ये क्या कर रही हूँ आंखें बंद करके सो गई होली नहीं खेलोगी मुंगी ठाकुर जी को छाटती और राम जी सीता जी उसको छाटते लखन भैया को भी छाटा वो लिखेंगे अंतर्धान हो गए बाबा मेले बोले कैसा बोले आए होली खेले लेकिन अब क्या तो बोले पगली तो मैं बोल रहा था ना, वो आए ये करे इस झंझट में मत पर वो जिससे वो है उस आत्मा को जान लेना उस आत्मा में संतुष्ट रहो, ये आए ऐसे आए ऐसे आए, ऐसे आए। राम जी ने वशिष्ठ से जो ज्ञान पा लिया वो ज्ञान तो पाले जो नित्य है चैतन्य है अपना उसी को जानने उसी को पाने में लग जाओ ना यत ज्ञातवा देवम मुचते सर्व पाशे ब्या जिस आत्मदेव को जानने से सारे पाशों से सारे बंधनों से मुक्त हो जाए वो आत्मदेव को पाओ आत्मदेव को जानो देव आ भी गया शिवजी आ गए विष्णु जी आ गए फिर वो बोलेंगे कि जाओ अनारद जी का सत्संग मिलेगा आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान में आओ परमात्मा विश्रांति योग परमात्मा साक्षात्कार योग वो सबसे आखिरी है हनुमान जी आए आए आके आ, आ, आ जाएंगे अभी आते हैं रात को साढ़े दस बजे इसके पास मंदिर के रूप में फिर खा पी के चने वने योग पानी वानी पी के चले जाते हैं बंदर के रूप में आते हैं बोलते बंदर आते हैं रात को कोई 10 बजे साढ़े दस बजे बंदर आएगा हनुमान जी ऐसे आए तो वो भावरा हो जाएगा इसीलिए बंदर के रूप में आते हैं जरा चना बना खा पी के पानी वानी पी के कोई आते तो प्रभु जी दर्शन दो दर्शन दो बोले हाँ हो जाएगा ऐसे ही करते रहो आएंगे जाएंगे हनुमान जी जिसके लिए लग रहे थे राम जी की सेवा में वो आत्मविश्रांति जावम मुचते सर्व पाशे भी उस आत्मदेव को जानकर सारे पाशों से सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे पहनी हुई माला किसी को दिया बलराम को तो उसको जो कुछ आपदाएं करने वाले थे उनको तकलीफ होने लगी बार बार बलराम को बोले बलराम आ गए माला उतार दे माला उतार दे क्लब में चलो हा? ऐसा बोलते थे तो माला भारी पड़ती थी तुलसी की माला मेरी इनके ऊपर था इनको ले जाने वाली ताकतें जोर मार रही थी तो मैं क्या आप कैसे जाने देंगे तो तुम्हारे खास बचारे हैं तो हमने माला तुलसी की गले में धारण करके संकल्प करके इनको पहरा दी तो फिर वो जाने का तो इनको लग रहा था कि अब हम गए जाएंगे मैं क्या अब नहीं जाने देंगे तो माला दे दी तो फिर वो बार बार माला होता तो क्लबों में चलो होटलों <laughs> में चलो ऐसा होता था ना अभी भी लगे हैं अब वो अपने तरफ खींचते हैं बापू अपने तरफ रोकते हैं वो अपने तरफ ले जाना चाहते तो इस संसार में सुमति कुमति सबके उ वेद पुराण निगम अशक है सात्विकता और राजस्थान ये के अंदर में रहती तो राजसी तामसी आत्मा है तो राजसीतामसी आत्माएं जो भटकती हैं वो अपना समझ के घर सीखती हैं लेकिन सात्विक हिस्सा है और गुरु का भी सात्विक हिस्सा है तो इधर रोकता है अब आप किसको महत्व देते हैं वैसी यात्रा होगी एक तो होती मन चाहिए दूसरी होती शास्त्र चाहिए तीसरी होती है शास्त्रज्ञ महापुरुष जो बताए वो ईश्वर चाहिए अथवा तो गुरु चाहिए ईश्वर चाहिए गुरु चाहे में आदमी निश्चिंत यात्रा करता है शास्त्र चाही में कर्मकांड में लगेगा उपासना में लगेगा मन चाही में कहीं भी लग जाएगा लेकिन अनुभवी महापुरुष के अनुसार चलेगा बहुत शॉर्टकट हो जाएगा तुलसीदास ने कहा तन सुखाये पिंजर की ओर धरे रैन दिन ध्यान तुलसी मिटे न वासना बिना गया। ऐसे ऐसे करते कि समाधि लग जाए शरीर पिंज हार हो जाए मुर्दे को जिंदा कर दे तो क्या हो गया महाभारत में कथा आती कि एक तपस्वी ऐसी तपस्या क्या ऐसी साधना क्या कि जिस पेड़ के नीचे बैठा रहा तो तालू में जीव लगा के प्राणायाम ध्यान करते अभ्यास करते करते उसकी समाधि लग गई उसके घों जटा में चिड़िया ने घोंसला बनाया बच्चे दिए वो बच्चे और भी गए बड़े होते बच्चों के बच्चे जो पक्षियों में जहां घोंसला करते पैदा होते फिर वहीं जिंदगी बिताते बेचारे कवे तो भी, भी जहाँ पैदा होते हैं ना तो से उनके पुत्र पुत्र भी वहीं तो चिड़िया चिड़िया की बेटी पोती पोते पर पोते सारा छेचे छेछे हो गया पेड़ पे समाधि खुली तो देखा इतने सारी चिड़िया कहां से आ गई उनको पता ही नहीं कि मेरी जटाओं में से पैदा हो हो कितनी हुई है जटा में घोसला बनाया उस घोसले में पैदा होती गई और भी रहती गई बढ़ती गई तो नाराजी से जरा देखा तो तप गमी से चिड़िया जलकर खा हो गई बड़े संतुष्ट हुए हमारी साधना फल गई मेरा इतना तप हो गया मैं तो बना रहा ईश्वर क्या है उसका पता नहीं एकाग्रता का करता पाया भाई साहब बन गए अब चले समाधि में थे तो श्वास नहीं चलते थे तो भूख नहीं लगी जब चले फिरे तो भूख लगी कहीं भिक्षा मांगी भाई ने कहा महाराज रुकियो मैं अभी आती हूं थोड़ी तो देर हुई मेरा इंतज़ार हाँ जी महाराज पता है मैं आती हूं जरा रुकना कृपा करके भाई आई नहीं अलाक उसको तो हुआ कि अभी जरा सा आंख तेज करूंगा तो भाई जल के खाक न हो जाए भाई ने अंदर से जवाब दिया महाराज मैं वो पेड़ की चिड़िया नहीं हूं कि तुम्हारे कोप से जल जाऊंगी मेरे पति अस्वस्थ हाँ हैं जरा उनको स्नान कराया है जरा ठीक से भोजन करा के अभी अभी पूरा करके आई हूं। अब तो वो तो चिड़िया नहीं हूँ पेड़ की ये सुनकर दंग रह गए बाई आई बोले माताजी भिक्षा तो नहीं दोगी तो चलेगा चिड़िया की बात आपको कैसे पता चला बोले तुलाधार बनिया के पास जाओ वो बता देंगे वो तो तुलाधार बनिया तोल दे रहा तोल मोल करके ग्राहकों को दे रहा था तो बोले महाराज जो भाई ने भेजा है आपको जरा रुकना मैं फिर निवृतों के बात करता हूँ भाई ने भेजा ये आपको कैसे पता चल गया अभी बताते हैं। तब वो तुलाधार बनिया काम धंधे में है बाई पति के सेवा में है संयमी हमी जिंदगी के साथ इस तपस्वी का तप है तो कृष्ण ने गीता में कहा तपस्वी भ्यो अधिको योगी यानी ज्ञानी भ्यो मतो अधिका कर्मी भ्यो से अधिको योगी तस्मात योगी भवारिना कोई निष्काम कर्म योग है तुलाधार का या पत्नी का निष्काम निष्कामकर्म योग है और गुरु ने बताया ऐसे मार्गदर्शन पे चल रहे उसने एकाग्रता का तप किया है लेकिन इन्होंने अनेता में एकत्व का एहसास करके कुछ साधना भी करते रहे वो जमाना भी अच्छा था घर में रहने के लायक था अभी तो तो वह है तो ईश्वर ईश्वर का सामर्थ्य ईश्वर का अनुभव ईश्वर का आनंद पूर्ण रूप से जब तक समझ में नहीं आता तब तक कोई एक हिस्से का एकाग्रता का बल आ गया सोने की लंका बना दिया लेकिन ईश्वर का पूर्ण तत्व का आनंद नहीं आया तो फिर नर्तकियां सुंदरियां यह सवाल है सीता जी को लाकर रावण बदनाम हो गया हृणा का शत्रु मैं ही बड़ा हूं उसमें उलझ कर मारा गया तो जब तक बड़े में बड़े तत्व स्वरूप ईश्वर का ज्ञान ईश्वर की प्रीति ईश्वर का आनंद नहीं आता तृप्ति नहीं होती बिनु रघुवीर पद जी की ज्वर नहीं ना जाई वासना नहीं जाती भगवत रस के बिना निरसता नहीं मिटती ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए अरे तू भगवान को पा ले ना, भगवत रस पाले मिलेंगे तो बिछड़ेंगे ना आएंगे तो जाएंगे जो पहले थे अभी हैं बाद में रहेंगे उस आत्मदेव को जानने के लिए हनुमान जी ने कितनी सेवा की कि, कितनी तत्परता से रहे हनुमान जी को पा लिया बातचीत कर लिया फिर हनुमान जी कहेंगे जाओ बापूजी जो कहते हैं वही करो अभी बंदर के रूप में आते हैं असली रूप में आएंगे तो यही कहेंगे जो बापूजी जी बोलते हैं वही करो झंझट में मत पड़ो वो कहेंगे बिल्कुल फिर जख मारेगा बापू की बात मानेगा अभी हनुमान जी का मंत्र कर रहा है रात को आ जाता बंदर खाना वाना खाके के भूख चला जाता एक दो बंदर आते रात को इसके पास हनुमान जी वाला मंत्र दिया है इसको आठवें दिन चमत्कार हुआ फिर और चमत्कार हो रहे हैं थोड़े बहुत समझ में नहीं आता इसीलिए चमत्कार नाम है बाकी तो ये कार्यकारण के नियम ही है सब नारायण हरि हरिओम हरि लाइन दिया है क्या है दिया है लाइन चलो पढ़ो जिसने भगवत शांति भगवत विश्रांत भगवत प्रीति नित्य नवीन रस पाया समझो वो साक्षात नारायण का रूप है उसके हृदय में भगवत शीतलता रहती भगवत विश्रांति रहती अब उसके लिए पाना छोड़ना जानना कुछ शेष नहीं रहा मस्तुर पड़ा महिमा में अपनी गैर राम अब और नहीं क्या हमसे भेद छुपाते हो हर हर ओ हर हर ओ ऋषियों के आईने में मेरा नूर दर्शाया था मुझी से शायर लाते हैं हर हर ओम ओम हर हर ओम हम तन का शहर बसाते हैं रामचित आत्मानुभूति में आकर ऐसे गाने लग जाते राम बना में कभी राम बना में रावण था अब वेद कस खाते हैं मैं ही चैतन्य राम बना था और मैं ही राम रावण बना था वेद कसम खा के बोलते हैं कि ईसावास्यम इदम सर्वम वो सब ईश्वर से उत्प्रोत है ईश्वर ही सब रूपों में दिख रहा है अगर यार हैं तो हम हैं दिलदार हैं तो हम हैं ज्योति हैं तो हम हैं ज्वाला हैं तो हम हैं दिलदार हैं तो हम हैं और खूनखार हैं तो हम हैं सब हम ही हम हैं सपने तो में देखो दिलदार भी दिखते खूनखार भी दिखते फिल्म में देखो तो आग लगाने वाले भी दिखते हैं आग बुझाने वाले भी दिखते हैं और देखो तो कुछ भी नहीं प्लास्टिक की पत्तियां लाइट है ऐसे अष्टदार प्रकृति और चैतन्य है सारा खेल है आनंद है माधुर्य है ओम आनंद ओम माधुर्य जानना था सोई जाना काम क्या बाकी रहा लग गया पूरा निशाना काम क्या बाकी रहा देह की प्रारंभ से मिलता है सबको सब कुछ नाहक जब को रिझाना काम क्या बाकी रहा फिर किसी को रिझा कर खुश करके मजा लेने की इच्छा नहीं होगी आप ही मजा स्वरूप है लेकिन ये स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है इसलिए प्रतिदिन जप ध्यान और तीर्थ में रहने का नियम अच्छी तरह से समझ ले और जगह वात पीत कफ त्रिदोष होते हैं तीर्थ में दो दोष त्रिदोष में और जगह दो दोष होते हैं तीर्थ में एक ही दोष होता है जैसे बम्बई में वायु और कफ की प्रधानता है सूरत में वायु और कफ की प्रधानता है। दिल्ली में पित्त और वात की प्रधानता है तो यहां दो की प्रधानता नहीं एक की प्रधानता दूसरे का अनुबंध छोटा है कफ और वात का अनुबंध है थोड़ा तो तीर्थ में आने से जरा तबियत को अच्छा लगता है फिर परंपरा से महापुरुष रहे हुए हैं वो हमारे मानसिक उन्नति में वहां के वाइब्रेशन काम आते और कोई हयात महापुरुष है तो कहना ही क्या तीर्थी कुरवंती तीर्थाणी ऐसे महापुरुष जहां होते हैं वहां तीर्थ हो जाता है ऐसे चलते फिरते तीर्थ महापुरुषों को बोला गया स्थाई तीर्थ है हरिद्वार है काशी है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारा अवतिश्चै ये स्थावर तीर्थ है और जिनको आत्मा परमात्मा में विश्रांति मिला वे जंगम तीर्थ है फिर तीसरे तीर्थ होते हैं सत्य तीर्थ क्षमा तीर्थ ब्रह्मचर्य तीर्थ इंद्रिय निग्रह तीर्थ कम बोलना कम देखना कम सुनना अंतरात्मा में शांत होना ये आ, आंतरिक तीर्थ है एक स्थिर तीर्थ होते दूसरे सत्पुरुष चल तीर्थ होते हर तीसरे सदगुण रूपी तीर्थ होते ये सभी पवित्र करने वाले हैं नारायण हरि, हरिओम हरि सात सात साल में एक एक केंद्र विकसित होता है उनचास साल में सातों केंद्र विकसित होते हैं तो सातों केंद्र विकसित होते हैं तो जीवन में ये निष्कर्ष पे आदमी पहुंचता कि संसार कुछ नहीं सब स्वप्न है हो हो के बदलता है देखक नयन चलो जग जाई माँ का मांगू कछू स्थिर न रहा है देखते देखते जगत बीत रहा है क्या मांगे कुछ स्थिर रहता नहीं उनचास साल में जगत असार और भगवान ही सार दिखे तो समझ लो आप उनचास साल ठीक से जिए अभी भी संसार में से कुछ सुख लेने के और कुछ पाने के और कुछ बढ़ाने के और कुछ बनने की चाहे तो आप उनचास साल व्यर्थ से जिए हैं ऐसे पका फल दाल को छोड़ देता है ऐसे ही आप कोई पच्चीस साल में भी उनचास साल की साधना कर ले कोई पांच साल में ध्रुव ने कर ली अगले जन्म की योग्यता थी हक कोई तो 60 साल के होते तो भी चाहे सौ सौ जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे संसार के धक्के खा खा के फिर वही संसार के आ सकती तो जिसने भगवत सुख शांति पाया है समझो साक्षात नारायण का रूप है भगवान नारायण भी अपने आत्मा में तृप्त रहते हैं जिस पुरुष का यथाक्रम और यथाशास्त्र आचार और निश्चय है हाँ यथाक्रम ऐसा नहीं पहले वाला पीएचडी कर ले पीएचडी वाला दूसरी पढ़े नहीं जंप मारे नहीं यथाक्रम ठीक से चढ़ना ठीक से सोना एकदम बुखामरी करे अभी 90 साल का एक आया साधु मेरे पास ऋषिकेश में था ना अगली बार में आया था तो ऋषिकेश में ठहरा था तो देवारहा बाबा का शिष्य था ये नंगे पैर चलते हैं बाप तो शास्त्र की अच्छी बता रहा था फिर मेरे को बोला कि अब मैं जल समाधि ले लेता हूँ जल समाधि मतलब गंगा जी में गोता मार के शरीर का अंत करू मैं क्या ऐसा नहीं करू उन्होंने सब देख लिया घूम लिया एक क्या वो तो अपनी गाथा बताने लगे ब्रह्मचर्य भी रखा तीर्थ भी किए ये भी किया हो अब कुछ नहीं बस जल समो नहीं ये तो हारा थका वो आदमी करते क्यों करते जब शरीर को जाना होगा कैसे भी जाएगा अपन शरीर को क्यों छोड़े शरीर अपने आप छूट जाएगा पका फल डाल को छोड़ देता है ऐसे प्रारब्ध पकता है तो शरीर छूट जाता किसी भूत पिशाच रिश्तेदार के प्रभाव से कोई हमारा शरीर छीन ले ऐसा भी नहीं करना चाहिए और हम अपने आप शरीर को तबाह कर दें ऐसा भी नहीं करना चाहिए हम अपने आप को ईश्वर में टिकाए शरीर प्रारब्ध व्यक्ति उसको यथाशास्त्र यथाक्रम अति भूखामरी करे न अति जागरण करेना अति सोए शैने कंथा शैन कंथा युक्ति से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते परमपद तक पहुंच जाए वो परमपद बहुत ऊंची चीज है ये परमपद पाने के लिए हनुमान जी ने बिन शर्ती शरणागति ली थी राम जी की सेवा की ज्ञान मान जहां एको ना ही देखत ब्रह्म समान सब माही कई तासु परम विराज तृण सम सिद्धि तीन गुण त्याग अष्ट सिद्धि नवनिधि थी लेकिन उसको भी तीन नहीं छोड़ दी सत्तों गुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों के स्वभाव गुन का भी महत्व है बस हमें तो राम तत्व में राम जी का दर्शन हो राम जी के तो रोज दर्शन हो रहे थे वो राम जी के तो दर्शन होते लेकिन राम जिसे राम है उस आत्म के दर्शन के लिए राम जी के अहुभाव से प्रीतिपूर्वक सेवा करते थे जिन से व्या पाया मान नानक गाव्य गुण निधान ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य ईश्वर आकृति का उद्देश्य अलग है ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य अलग है ईश्वरों सर्वभूता हृदय से अर्जुन तिष्ठ थे वो ईश्वर कौन है सब सबके हृदय में स्वामी राम तीर्थ के पास एक तार्किक बाई आ गई अमेरिका में प्रवचन कर रहे थे बाई बिल्कुल सामने आके बैठ गई अभी ये बाबा की खबर लूंगी उस भाई के मन में था कि कई पादरियों को मैंने बाप करवा दी कई धार्मिक भाषणकर्ताओं को मैंने साबित करके दिखा दिया कि भगवान नहीं है गॉड नहीं है कोई भी भगवान के गॉड के विषय में व्याख्या करता तो वो उसका तर्क ऐसी तर्क शक्ति थी उसको चुप कराने बड़े बड़े पादरी भी वहां पुकार के चले गए तो स्वामी रामतीर्थ के सामने बैठी बैठी, बैठी बैठी प्रवचन पूरा हुआ तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो मैं हार गई मैं आपको हराने आई थी गॉड नहीं है भगवान नहीं है मैं साबित करने वाली थी लेकिन आपके समक्ष बैठते ही मुझे लगा कि आप भगवान को मानते हैं आप यू आर राइट आई एम रॉन्ग रामतीथ ने कहा हम भगवान को मानते ही नहीं राइट एंड रॉन्ग क्या व्हाट ऑफ मीनिंग द राइट एंड रॉन्ग भगवान को मानते ही नहीं गॉड को मानते ही नहीं है श्योरिया आप भगवान को नहीं मानते बोले नहीं मानते तो भाई देखने लग गई बोले क्यों नहीं मानते बोले मानना तो दूर में होता है जिसको नहीं जानते हैं जो नहीं है उसको माने जैसे मैं स्वामी राम रामतीर्थ को नहीं मानता हूं कि मैं हूं ऐसे भगवान को मैं नहीं मानता हूँ मैं तो भगवान हूँ ही हूँ मानूंग क्या जो सर्वव्यापक है सर्वत्र है तो मेरे को छोड़कर सर्वत्र नहीं है सदा है तो अभी को छोड़कर नहीं है सब में है तो हम में भी है तो शरीर को मैं मानते हैं अपने मैं को नहीं जानते इसलिए गार्ड को मानना पड़ता है एक बार समझ में आ गया तो मानना क्या है हाँ तो, तो मैं ही हूँ और ऐसी प्रेम निगाह में शराबोर हो गए कि उसका तर्क वितर्क कूतर्क सुतर्क सब शांत हो गया नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो ब्रह्मज्ञानियों की नजरों में आ जाते हैं सतृप्त भगवती वो तृप्त हो जाते संतुष्ट सततम योगी जिसने भगवत योग कर लिया वो सतत संतुष्ट होता है अपने आप में तृप्त होता है कोई हाल मस्त कोई माल मस्त ऐसा ऐसा स्थिति बड़ा अच्छा लगा तो तुम्हारे हाल परिस्थितियों का मजा है किसी को माल थाल मिल गया पूजा पाठ हो रहा है दक्षिणा मिल गई कमाई हो गई अरे बोले बड़े मस्त हैं ये इसमें फंस गए कोई हाल मस्त कोई माल मस्त कोई तूती मैना सूर्य में कोई खान मस्त ठीक से खाना पीना है अच्छा मजा आता है बहुत बढ़िया लेकिन जिसने नहीं मिले तब मजा रहे तब ना और रात को आते हनुमान जी बंदर फिर रुकने तो मजा आया आना बंद कर दिया तो फिर रोएगा तू क्रिकेटर कभी कभी वो क्रिकेट करने जाएगा ना तो वहां भी हनुमान जी देखने को भी आएंगे और कभी कभी जंप मारेंगे तू सोचेगा ये कहां से आ गया बंदर अब तुम्हारी उनकी प्रीति तो हो गई है हनुमान तो जी के साथ क्रिकेट खेलो कभी हो सकता है असंभव तो नहीं है ये अकबर की बहुत प्रेयसी थी अमिदा अकबर ने प्यार का नाम रखा था ताज अकबर की ताज कृष्ण विठ्ठल स्वामी के संपर्क में आई फिर भगवान की भक्त बन गई अकेले अकेले भगवान को बोले आते नहीं हो आओ तो भगवान आए बोले मेरे साथ चोरस खेलो भगवान चोरस खेलने लग गए तो हार जाते तो खिलखिला के हंस के कैसे भगवान एक औरत के सामने हार मान लेते हो हार जाते कृष्ण ने कहा तुम्हारी हार से मेरी हार से तुम्हारी जीत होती है ना तुम्हारी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है तो पुरुष का आवाज सुनकर जोधाबाई थी हिंद्वानी रानी अकबर तो स्त्री स्त्री के प्रति तो द्वेष होता है अकबर को जाके कहा कि ये तो बंद कमरे में क्या पता अकेले अकेले क्या करती है और कोई मर्द के साथ बातचीत भी करती है, है मेरे महल में और मर्द बोले हाँ बिलकुल पक्की बात अभी कोई मर्द आए तो बताना जब गुप्त गो हुई और मर्द की आवाज आई तो जोधाबाई ने बुलाया कान लगाया तो देखा मर्द की आवाज है अकबर तो आग बबूला हो गया दरवाजा खोल दरवाजा खोल दरवाजा खोला किस मर्द से बात कर रहे थे बोले असली मर्द से बात कर रहे थे हां कोई मर्द था यहां बोले हां था कौन है वो मर्द मेरे राजमहल में कौन से मर्द की जरूरत हो यहां आने की बोले वो असली मर्द वही है उसी की सत्ता से ये प्रकृति में सब होता है श्री कृष्ण ये कैसे हो सकता है बोले मैं सत्य कह तू अब उसकी भाषा में सच्चाई थी बल था इसका सबूत क्या बोले आप मांग लो हे श्री कृष्ण आपकी भक्तानी सच्ची है तो बुझे दीपक जल जाए अपनी भक्तानी की लाज रखने के लिए अकबर ने प्रार्थना की ताज ने की बुझे तो बुझे दिए जल गए अकबर का सिर झुक गया उस ताज ने कविता लिखी सुनो दिल जानी तेरे नाम पर बिकानी, कहानी हूं तो तुरकानी हिंदुआनी कहा होंगी ऐसी सुंदर कविता कविता लिखी तो वो इष्ट देव आ सकते हैं बातचीत हो सकती है लेकिन इष्ट देव बहुत रिझ गए राजी हो गए तो नामदेव के सामने भगवान प्रकट हो जाते वार्ता करते थे फिर संतों ने कहा कि नामदेव अभी कच्चा घड़ा है तो नामदेव को दुख हुआ मंदिर गए विठल विठल पांडुरंगा प्रकट हुए पांडुरंग प्रकट हुए ये संत मेरे को कच्चा घड़ा बोलते हैं आप इनको चमत्कार देखाओ बोले संत सत्य बोलते चमत्कार क्या दिखाना तू कच्चा घड़ा तो है बोले आप तो बोलते नामिया तू मेरा प्यारा भगता है मैं कभी गोद में लेके मेरे को दुलार करते हो फिर मैं कच्चा घड़ा कैसे बोले अभी तो तुम अपने को मानते हो और मेरे को दूर मानते हो मैं आऊं तब तुम खुश होते हो मैं चला जाता हूं तो तुम वैसे के वैसे तो कच्चा घड़ा मैं जिससे मैं हूं उसी से तुम तुम हो उस आत्मादेव को जानो तभी पक्का होगा तो बोले आप ही मेरा कल्याण करें तो ये काम गुरु का है जाओ शिवोबा खेचर के पास जाओ शिवबा खेचर के पास चलते चलते दो दिन के बाद प्रभात को पहुंचे तो शिवलिंग पे पैर पसारे हुए शिवबा खेचर अभी तक सोए हैं सुबह हो गया अभी तक सोया ये कैसा बाबा है बाबा ने आंख खोली तो ये, अरे बोले नामिया विठल ने भेजा है ज्ञान लेने के लिए बोले महाराज जितने अंतर्यामी हो तो भगवान पर पैर रख के कैसे लेते हो अरे बोले जहां भगवान नहीं हो वहां उठाकर मेरे पैर रख देना तो नाम्य चरण उठाता है दूसरी जगह रखता है तो वहां शिवलिंग तीसरी जगह चौथी जगह उनको चारों तरफ घुमाता है तो शिवलिंग शिवलिंग आखिर नामदेव अवभाव में आ गए संत के चरण अपने सिर पर रख दिए श्रद्धा भक्ति से के माला माइक पड़त ना मेरे को पता नहीं आप ही बताओ मले सब वासुदेवमय है सब शिव शिव है ऐसा करके तत्व ज्ञान का उपदेश दिया नामदेव को स्थित हुआ अब नामदेव को पूर्ण गुरु कृपा मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान तो अपने निवास पे आए अब रोज मंदिर जाते विठलाओ विठलाओ, विठलाओ ये विठल का सिर खपाना बंद कर दिया मंदिर जाना भी बंद हो गया अब तो अपने आप में तृप्त है तो एक दिन विठल वहां प्रकट हुए कि नामिया आप मंदिर में नहीं आता बोले हम हाँ क्षमा करो मैं आपको मंदिर में ही मानता था आप ही आप है सब सब आप ही आप है जड़ चेतन जीव जगत सकल राम ही जाने जड़ चेतन जीव जगत सब आप ही ब्रह्म स्वरूप देख नामदेव अब पक्का घड़ा हुआ ना वास्तव में वासुदेव वासुदेव लेकिन वो ब्रह्माकार वृत्ति वासुदेवाकार वृत्ति स्थिति करने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना। अभी काम में क्रोध में लोभ में फंसे इसलिए उसका अनुभव नहीं होता वासना वारा तो मेरे को ऐसे कई बार फिर फिर से ऐसे ऐसे अनुभव होते कई बार बस नया नया होता है ना जरा नया एकड़ होता है ना तो एक दो प्याली में जरा शराब पीने के कई अनुभव होते हैं जब प्रगाट शराबी हो जाता तो कोई अनुभव नहीं है बस शांति है भी भागे चुप हूँ <laughs> ऐसे ही है वहाँ लब्धो आ गया आनम शांति शुरू शुरू में हमको भी क्या क्या उठल पाथल होती थी गाड़ी को रोक दो बरसात कर दो ये कर दो सास को पकड़ो है सब खेल हो गया सर्प प्यार सेवा वश बाबा तेरे आगे बादल भी बरसात के पहले तेरी आ गया माने प्रेम जी जा रखा है प्रेम जी है किधर है क्या कर रहा है झट मारा है गाजियाबाद में आ जाए भले नारायण हरी हरिओम हरी, हरी। कहाँ कहां लोग सुन रहे हैं किधर किधर लाइन गई हमने तो सोचा इधर एकांत में रहेंगे अभी तो चौदह तारीख का प्रोग्राम है लोग आएंगे आराम से तो यहाँ तो हॉल भर गया क्या पता कहां से आ जाते हरिद्वार वाले दिल्ली वाले कैसा हॉल भर गया जहां भी जाते एकांत रहते तभी भी हॉल तो फुल कर देते लोग ये तो पुराना है ना हम्म चलो तो ये जो आए हैं इनको जरा प्रसाद खिला दो तरबूज बरबूज करो बिस्मिल्ला वशिष्ठ महारामायण के आधार पर आप सुन रहे हैं हम्म जिसका यथाक्रम और यथाशास्त्र आचार और निश्चय है उसको भोग की तृष्णा निवृत्त हो जाती है और उस पुरुष के गुण आकाश में सिद्ध देवता और अप्सरा गान करते हैं और वही मृत्यु से तरता है भोग की तृष्णा वाले कदाचित नहीं तराम जी जिन पुरुषों के गुण चंद्रमा की नाई शीतल है और सिद्ध और अप्सरा जिनका गान करते हैं देहि पुरुष जीते हैं और सब मृतक हैं इससे तुम परम पुरुषार्थ का आश्रय करो तब परम सिद्धता को प्राप्त होगे परम पुरुषार्थ पेट पालू परिश्रम वाला पुरुषार्थ नहीं आत्म में स्थिति का पुरूषार्थ करो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करो ब्रह्म साक्षात्कार के तरफ चले जाओ तो विघ्न बाधा और भूत पिछाद जो भी लगे हैं परिवार वाले वो अपने आप भाग जाएंगे ईश्वर प्राप्ति का इरादा करके लग जाओ जब तप में वो भाग जाएंगे लेकिन शुरू शुरू में तो वही तुमको भगाएंगे उधर से भगाएंगे बोले माला उतार दो कनिया माला उतारे तुम्हारे गुलाम बने माला से तो अभी खास बात है वापिस जो मद्रास में बीमार है उनको हरिद्वार आ जाना चाहिए कैसे भी करके अथवा तो हरद्वार वालों को वापिस को वहाँ तुलसी की लकड़ी भेज देनी चाहिए मुंह इस में इसमें अग्नि संस्कार तुलसी के द्वारा हो थोड़ी सी बस हो गया कोई बीमार पड़ा आप ध्यान भजन छोड़कर उसको मिलने जाओ तो तुमने ध्यान भजन छोड़ा उनके निमित्त तो वो भी जान पे पड़ा अब ऐसे ही वो मर रहे हैं और फिर तुम ध्यान भजन और साधना तीर्थ छोड़कर उधर भटको तो तुम्हारा जिसमें पता नहीं तो उसका उत्थान कैसे होगा तुम अपना उत्थान पर जाओ तो उनका अपने आप उत्थान होगा आपके रिश्तेदार बीमार हैं आप भागे भागे मत फिरो आप ईश्वर में डट जाओ वो रिश्तेदार कितना भी दूर है उसका मंगल कामना करो उससे उनका मंगल होगा आप अपना साधन भजन छोड़कर उनके उनके साथ जाके हाथ बटाते हो तो आपका भी बेड़ा करके उनका भी बेड़ा करक बेचारे भाई हैं रोते हैं मेरी मां मेरे को समझावे अब भाई रोते तो उनके रोना देख मैं चला जाता तो मैं भी रोता ही रहता <laughs> उसका कमाएगा खाएगा रोए डोये तो अपने चल पड़े तो चल पड़े आजकल कई छोरे समर्पित हो जाते फिर बोलते मेरे घर में ये हो रहा है जरा मैंने घर में ही है तो तू समर्पित, तू समर्पित हुआ कि मेरे को समर्पित कर रहा है हमारे घर में जरा पैसे की तंगी है तो तू काय का समर्पित हुआ है पैसा निकालने के लिए समर्पित हुआ है हमारे घर में जरा ऐसा है हमारा जरा ऐसा है जरा जाके आऊ हूं तो समर्पित लेकर जाके आऊं तो क्या हाँ समर्पित हुआ <laughs> देखो बुद्ध समर्पित हो गए ईश्वर के रास्ते तो फिर कभी हम भी कभी घर नहीं गए याद करके दिखा दो कोई भाई मरा मर रहा है तो मर रहा है तो इधर आ जाए हम कहक उधर जाएंगे साला मर रहा है सासू मर रही फलाना मर रहा है तो उनके पीछे मैं मरता फिरूंगा क्या समर्पित समर्पित आजकल के टक्टरों को क्या पता समर्पण क्या होता है धिका खाने ला समर्पण क्या फोन क्या करूंगे तो क्या कुला जो तो ये टिफिनन के करी बुद्धि मारजी हुई है तो पूछाने जो, तो? तो जो सवाल ही कोने साछे साई से पूछे ये टिफिन खा खा के बुद्धि मारी गई अपनी अकल से आदमी ईश्वर के तरफ दृढ़ता से चलो भजंतेम दृढ़ ये बुझते ही कदता अपनी निष्ठा काम आती है इधर लगे तो लगे जरा इधर गए जरा उधर गए जरा इधर गए गंगा किनारे गंगा दाश यमना तो यमना दास यमुना गए तो यमुना दास नरमदा किनारे गए तो नरमदा शंकर पेट फालो बाबा मन के घूमने से क्या होगा दृढ़ता से लगो कदम रख दिए तो जो होगा देखा जाएगा ऐसे लोग महाअमृत को पाते हैं आज नानी भी मार है आज चाची भी मार है आज मां भी मारे आज भान जा भतीजा भी मारा आज सालेगा साला भी मार है सला बात पर फिर हो रख दे खोपड़ी थोड़ी यदि कान खुले रहते घर पर देखो पदा है खुले खुलेल ये खुले लो लोजे तो सवाल ही न तो उठते हाँ जी पढ़ो जिन पुरुषों के कुण चंद्रमा हाँ? की तरह शीतल है वही जीते हैं जिनका हृदय सुख से चंद्रमा के ना ही शीतल है उन्हीं का वास्तव में जीवन है जो पाने के लिए त्यागने के लिए जानने के लिए तड़प रहे हो तो पिट्ठू है पिट्ठू मजूर जानना था सोही जाना काम क्या बाकी रहा लग गया पूरा निशाना काम क्या बाकी रहा आठ में अरस मेरा नूर चमकदा उससे भी ऊंचा हो फकीरा आपे अल्लाह हो जो ब्रह्मा जी को सुख है विष्णु जी को सुख है शिव जी को सुख है वो आत्मा का सुख है अपना हनुमान जी उस सुख के लिए इतना मेहनत किए थे इतनी सेवा किए थे अब काय को आएंगे ये बुलाओ, वो बुलाओ काय को घूमते फिरेंगे चलो गए तो संकल्प के रूप से बंदर का रूप दिखा दिया जाए बेटे अब करते रहो तुम करते रहो एक बापू जी थोड़ी है रोज मिलेंगे रोज मिलते तो कदर भी कहां है वो माला कर करके जख मारते तो बंदर के रूप में आते तो खुश हो रहा है अब ये बापू के रूप में मिल रहे तो इतना मजा नहीं आ रहा जाओ फिर बंदर के रूप में मिलो हनुमान जी से बापू स्वाभाविक मिल रहे थे उतरों मध्य माला घर घर करके रात को बंदर आता है तो उससे खुश हो जाता है रात को दस बजे इसके पास बंदर आता है हनुमान जी को दर्शन के लिए जब करता है तो 10 साढ़े दस, दस बजे आता है ना दो बंदर होते खा पी के पानी वानी पी के चले जाते चलो ये भी सिलसिला टूटेगा हम्म, वह कौन वस्तु खुश खुशखबरी, है सुनो तुमको चने पाव भर चने आधा पाव चने लेता होगा मैंने पांच किलो चने और मूंगफली दिल्ली में ऑर्डर दे दिया होलसेल में वो कल सुबह पहुंच जाएगा इधर पांच किलो चने और मूंगफली हनुमान जी को खिला देना <laughs> ये रिटेल में लेता होगा साठ सत्तर अस्सी रूपये किलो वहां से आएगा 35 रुपए किलो मूंगफली आ जाएगी 50 रुपए चना आ जाएगा पांच किलो का ऑर्डर मैंने भेज दिया अभी रास्ते में होंगे वो चने मूंगफली जय हनुमान ऐसे बंदर थोड़ी आते रात को साढ़े दस बजे और फिर खाए पिए बैठे आराम से पानी पानी पी के फिर जाए इसके पास आता है पहले तो हनुमान जी कहां रहते थे वो सब ध्यान में दिखा फिर बोले उधर देखा इधर नहीं आते बैठा रहे करता रहे फिर इधर मेरी बाउंड्री में हनुमान जी चक्कर लगा के चले गए ऐसा इसको अनुभव आ ये चक्कर लगा के बाहरी ही बाहर से चले जाते मेरे कमरे में तो नहीं आए तो चलो तड़प बढ़ाओ आप तो तड़प बढ़ाई रोए बोए कभी तो पीछे से खड़े होके सिर पे हाथ घुमाया बेटा रो रो मत रोहमत रोहमत घुमाया था आप रोज करते हैं हाँ? मजा तो आता है हंस हाँ रहा है भी देखिए अभी वो हनुमान जी बॉल बॉल फेंकने में आ जाएंगे क्रिकेटर बनाने में अंतरात्मा में इतनी शक्ति के नई सृष्टियां भी बना सकते अपन हनुमान जी तो क्या नया सूरज नया ब्रह्मा विष्णु महेश अपने आत्मदेव में वो सामर्थ्य छुपा है नारायण हरि ओम ओम ओम ओम ओम ओम जैसे वट वृक्ष के बीज को तोड़ोगे फोड़ोगे काटोगे पीटोगे तो न वट दिखेगा न वृक्ष दिखेगा न पत्ता दिखेगा न डाली दिखेगी न टहनी दिखेगी बच्चे को कह दो बेटा इसमें वटवृक्ष छुपा है तो बोले पापा कहां है जरा जरा तोड़ के देगा, लेकिन बुद्धिमान समझते हैं कि वट वृक्ष के बीज में वट छुपा है, ऐसे जीव में आनंद ब्रह्मांड छुपे आनंद ब्रह्मांड ये एक ब्रह्मांड है ऐसे आनंद ब्रह्मांड छुपे तुम्हारे चिलगन चैतन्य जायो हाय हाय हाय हाय कानपुर कानपुर रही पो उत मात करे थोड़ा नहीं चौदह तारीख है ही पो पंद्रह तीन न साइव वरी उतरे या हसेन या तीर्थ में रहना चाहिए शांति से सात्विक भोजन करना चाहिए जब ध्यान सत्संग में मन लगा के उन्नत हो जाना चाहिए सब लोग सुन रहे हैं देश प्रदेश में अब हम तीर्थवास कर रहे हैं इसलिए थोड़ी बहुत सहज स्वाभाविक योग शिष्ट की कथा सुना दे भाई वह कौन वस्तु है जो शास्त्र अनुसार अनुद्वेग होकर पुरुषार्थ करने से प्राप्त न हों ऐसी कौन सी चीज है जो शास्त्र के अनुसार उद्वेग रहित तो होकर पुरुषार्थ करें तो प्राप्त न हो ही है, होगा जाकू जा पर सत्य स्नेह हो जो ताहू मिले नहीं कछु संदेह जिसको जिसके प्रति सत्य स्नेह है उसको वो मिलेगा चाहे कितनी भी ऊंची चीज हो कितनी भी कठिन हो उद्वेग रहित तो होकर लगा रहे तो मिलेगा निराश नहीं हो हम्म hmm. यथाशास्त्र व्यवहार करने वाला उस पद को प्राप्त होता है जहां शोक भय और यत्न सब नष्ट हो जाते हैं यथाशास्त्र अभ्यास प्रयत्न करने वाला उस पद को पाता है कौन सा पद जहां भय डर नहीं रहता मृत्यु का निंदा का वावाई का आकर्षण नहीं रहता भय शोक उद्वेग आदि नहीं रहता और करतृत्व भी नहीं रहता भोगतृत्व भी नहीं रहता सुख भी नहीं रहता दुख भी नहीं रहता मांस जो रहता है उसका वर्णन नहीं होता सारे वर्णन उसी से होते हैं उसका नहीं होता वर्णन मत करो वर्णन हर बेअंत है वर्णन अंत वाले का होता है आदि वाले का होता है जो आदि अंत का अधिष्ठान है उसका वर्णन क्या होगा वो ऐसा पद है अभी नहीं जाना तो वो जाना तो बोले मैं नहीं जाना तो बोले भगवान जाना तो बोले मेरा अपना आपाप ओम आनंद ओम माधुर्य ओम शांति पढ़ो हे राम जी मूर्ख जीवों की नहीं संसार संसारकूप में मत गिरो मूर्खों की नहीं संसार संसारकूप में मत गिरो मुझे ये पाना है ये करना है इधर जाना है ईश्वर को पाना है ईश्वर के लिए करना है ईश्वर में तृप्त होना है मूर्ख लोग संसार में तृप्ति के लिए भाग भाग के परेशानों के मर जाते हैं कोई तृप्ति नहीं मिलती मूर्ख कैसे दुखालय में सुख खोज रहे हैं अनित्य में नित्य सुख जो ढूंढ रहे हैं। तो मूर्ख है ना संसार अनित्य है उसमें नित्य सुख कैसे मिलेगा संसार दुखालय है उसमें पूरा सुख कहां मिलेगा पूरा प्रभु आराधिये पूरा जा ना, का नाम नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगा अपने पूर्ण स्वरूप को पाओ ना पति पा लिया पत्नी पा ली हो पा लिया फिर क्या करो एक दूसरे के शरीर को नोचो थोड़ी देर हर्षित रहो बाद में थको मरो जल्दी हे, हे, क्या है ऐसे ही बिना विषय बिना विकार बिना किसी के संयोग वियोग के ऐसे अपने आप में तृप्ति सत्रप्तो भगवती व तृप्त जाता स अमृतो भवती वो अमृत स्वरूप है विषय विकारों का सुख मारने वाला है परमात्मा का सुख हमारे स अमृतोभवती सतरती वो तर जाता है लोकांत आय थी जो आत्मतृप्ति पाता है वो तो तरता है दूसरों को भी राह देता है अब भी हनुमान जी है हमारे सुरेश भाई तो हनुमान जी का भगत दोनों उधर ही रहना वहां भीड़ भड़ा का नहीं हो आज से अब देखे सुरेश भी चालू कर दे हनुमान जी को बोला दो मिलके वहीं बुलाओ छत से उधर आ जाएंगे खुले में ब्राइस पान कम रो पास में बिस्तर बोल कर ले हनुमान जी उधर देखो आते छत पे क्या होता है समझ गया हनुमान जी को बोलो छत पे इधर उधर सब तुम ही हो इस छत पे घूमे कूदे कल आए थे कल रात को आए थे से बैठे और मन चाह आचरण भी करते उनके रास्ते नहीं जाना संसार के आस्पद त्यागो संसार में कोई सार नहीं आत्मदेव में ही सार है आत्मदेव को पाकर फिर जीवन मुक्त होकर जियो संसार के आपदाएं संसार के कर्म बंधन संसार के आकर्षणों से पार हो जाओ कोई सार नहीं है जैसे जादूगर का खेल है ऐसे ही संसार है राम गयो रावण गयो ता बहु परिवार कहना कथिर कछु नहीं सपने जो संसार जैसे जल में बुलबुला उपजे बिन नीत जग रचना तैसी रची जान ले रे नीत ऐसी जगत की रचना है जैसे समुद्र में झाग फैन बुलबुले, पानी वही का वही ऐसे ब्रह्मा ब्रह्म वही का वही ये सब अनेक रूप कुछ भी नहीं इसमें साख सार को पकड़ना चाहिए राजा भरत्री राजपाठ छोड़कर गुरु के चरणों में जा बैठे और साक्षात्कार करते ब्रह्म ज्ञानी हो गए बड़ी रहना वह ली ली वन्य। वन्यु घर वन्यु गर, वन्यु घर वनू घर वनू वो तो नंगे पैर भिक्षा करके आते और गुरु के द्वार पड़े रहते राजा भरती कद रुझे न बस कानपुर कानपुर कानपुर भजू बजा कानपुर लगी भैया है रोज कानपुर कानपुर कानपुर में छाए चाबाश है लगे रहो जवानों इष्ट अनिष्ट की भावना नहीं होती सब सपना है ऐसा ज्ञान दृढ़ करके फिर संसार में रहे अभी तो संसार का सुख दुख दबा देता है ना ओमकार का जब करे खूब मो ओम ओम ओम ओम मन अंतरात्मा चैतन्य निराकार जिसको मौत छू नहीं सकती वो ओम स्वरूपात्मा में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 गोविंद गो गो गो हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सुख धाम हरे आत्म धाम हरे राम हरे अख हरे जय जय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 Heeram kale susti जय प्रभु जय हो अर्जुन अर्जुन अर्जुन hare gopaala <laughs> कल्याण हुए तो